शो no टॉक, जीवन रहस्य नंबर no. नाइन मेरे प्रिय आदमी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ भूल हो गई मैं कोई विचारक नहीं हूं और ऐसा भी नहीं मानता हूं कि विचारकों से जगत का कोई लाभ हुआ मनुष्य के, के जीवन में जितने झगड़े और उपद्रव हुए विचारक उसका कारण और मनुष्य के जीवन में जीवन को जियाने की जो क्षमता कम हुई है उसका कारण भी विचार विचारधिक नमालुम इतिहास के किस दुर्भाग्य क्षण में आदमी को यह ख्याल आ गया कि विचार के द्वारा जीवन जिया जा सकता है जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो विचार से उपलब्ध नहीं होता है न सौंदर्य न सच न प्रेम विचार एक धोखा है मैंने सुना है रविन्द्रनाथ एक रात एक बजड़े में यात्रा कर रहे थे पूर्णिमा की रात्रि थी और पूरा साउंड आकाश में था अपने नाव के छोटे से झोपड़े में एक छोटी सी मोमबत्ती को जला के वे किताब पढ़ रहे थे वो किताब एस्थेटिक्स पर थी सौंदर्य शास्त्र पर थी आधी रात तक वे किताब पढ़ते रहे सौंदर्य क्या है और फिर उब गए और किताब को बंद कर दिया और मोमबत्तियों को फूक मार के बुझा दिया और तभी अचानक जैसे क्रांति घट गई द्वार के खिड़कियों के बजरे के रंधरंध से चांद की किरणें भी भीतर आ गईं। मोमबत्ती के धीमे से प्रकाश ने चांद को बाहर रोक रखा था रविनाथ नाचने लगे और उन्होंने दूसरे दिन सुबह कहा दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा कैसा अभागा हूं मैं सौंदर्य बाहर मौजूद था सौंदर्य पूरे क्षण बाहर प्रतीक्षा करता था और मैं सौंदर्य पर एक किताब पढ़ता रहा और जब मैं उन्हें मोमबत्ती बुझा दी और किताब बंद कर दी तो सौंदर्य मेरे कमरे के भीतर आके नाचने लगा वे बाहर आ गए उन्होंने चांद को देखा झील को देखा उस रात के सन्नाटे को देखा सौंदर्य वहां मौजूद था लेकिन किताब में सिर्फ विचार मौजूद थे किताब में सिर्फ विचार ही हो सकते हैं सौंदर्य नहीं होते विचारक के पास भी सिर्फ विचार ही होते हैं सत्य नहीं होता ना सौंदर्य होता ना प्रेम होता और विचार विचार सिवाय शब्दों के जोड़ के और कुछ भी नहीं सब विचार बातें हैं सब विचार उधार हैं कोई विचार मौलिक नहीं होता कोई विचार मौलिक हो भी नहीं सकता मौलिक होती है अनुभूति और अनुभूति होती है निर्विचार लेकिन बड़ी पुरानी भूल है उसी भूल में मुझे भी बुला लिया वो भूल ये है हम महावीर को भी विचारक कहते हैं महावीर विचारक नहीं है महावीर जो कुछ भी है वो विचार को छोड़ के हैं बुद्ध को भी विचारक कहते हैं बुद्ध भी विचारक नहीं है बुद्ध जो कुछ भी है विचार के पार जाकर हैं जिनको हम विचारक कहते हैं उनमें से बहुत से लोग विचारक नहीं हैं जिन्होंने इस जगत को कुछ दिया है उन्होंने विचार से नहीं दिया विचार के पार से लाकर दिया विचार वाहन हो सकता है अभिव्यक्ति का उपलब्धि का मार्ग नहीं लेकिन कुछ लोग सिर्फ विचारक हैं उनके पास सिवाय शब्दों के संग्रह के कुछ भी नहीं है और उन शब्दों के संग्रह को उन्होंने जीवन समझा हुआ है इसलिए विचारक मरने से बहुत पहले मर जाता है उसके पास शब्दों की लाशों के सिवाय कोई जीवन नहीं होता मैंने सुना है एक फकीर था और फकीर बहुत अद्भुत आदमी था उसने विचारों पर बड़ा व्यंग किया है लेकिन विचारक इतने कम समझदार होते हैं कि विचार के ऊपर किए गए व्यंग भी उनकी पकड़ में नहीं आते वो फकीर एकदम घर लौटता था और किसी मित्र ने उसे कुछ मांस भेंट कर दिया और सांस में एक किताब भी दे दी किताब में मांस को बनाने की विधि लिखी हुई थी। वो एक बगल में किताब को दबाकर हाथ में मांस को के घर की तरफ भागा एक चील ने झपट्टा मारा वो उसके मांस को उठा के ले गई उस फकीर ने चील से कहा कि मूरत है तू विधि बनाने की तो मेरे पास मांस का क्या खरीद वो घर पहुंचा उसने अपनी पत्नी को कहा देखती हो एक मूरख चील मेरे मांस को छीन के ले गई है और किताब मेरे पास जिसमें विधि लिखी है बनाने की चील मांस का करेगी क्या उसकी पत्नी ने कहा कि तुम विचारक मालूम होते हो चील को किताब से मतलब नहीं है चील को मांस बनाने की विधि से मतलब नहीं है तुम किताब बचा लाए और मांस छोड़ाए अच्छा होता कि किताब चील को दे आते हो मांस घर ले आ लेकिन विचारक हजारों साल से किताब बचाता चला आ रहा और जिंदगी को तो छोड़ता चला जा रहा है इसलिए दुनिया में जितना विचार बढ़ गया है उतना जीवन कम और क्षीण हो गया है दुनिया में जितना विचार रोज बढ़ता जा रहा है आदमी उतना उदास परेशान और हैरान होता चला जा रहा है क्योंकि जिंदगी का सारा अर्थ खोता चला जा रहा है जिंदगी का जो रथ है जिंदगी का जो भी अर्थ है वो जीने से उपलब्ध होता है विचार करने से नहीं और ये सब ट्यूट बन जाता है कि हम जीने को छोड़ देते हैं और विचार करने को पकड़ लेते हैं मैं फूल के पास जाऊं और बैठ के फूल के संबंध में सोचने लगूं तो मैं एक विचारक हूं लेकिन फूल के संबंध में जो बैठ के सोच रहा है वो फूल को जानने से वंचित रह जाएगा विचार की एक दीवाल खड़ी हो जाएगी फूल इस पार होगा मैं इस पार हूं सब विचारों के आसपास विचारों की एक दीवार बन जाती है वाद की शास्त्र की आइडियोलॉजी की और वो अपनी ही दीवार में बंद हो जाते हैं बाहर की दुनिया से उनका जीवन से सारा संबंध टूट जाता है वो जो फूल है वो बाहर पुकारता रहेगा कि आओ लेकिन विचार विचार विचारक विचार करता रहेगा अगर फूल को जानना हो तो फूल के पास बैठ के सोचने की जरूरत नहीं फूल के पास बैठ के सोचना छोड़ देने की जरूरत है ताकि फूल भीतर प्रवेश कर जाए मेरी आत्मा और फूल की आत्मा किसी जगह पर मिल सके विचार कभी भी नहीं मिलने देता है और इसलिए दुनिया में जितना विचार बढ़ता है उतना आदमी आदमी अलग होते चले जाते हैं दुनिया में जितने झगड़े हैं वो विचार के झगड़े हैं क्योंकि सब दीवालें विचारों की दीवालें एक आदमी कहता मैं मुसलमान हूं एक आदमी कहता मैं हिन्दू हूं एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच फर्क क्या है खून का फर्क है हड्डी का फर्क है आत्मा का फर्क है एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच सिर्फ विचार का फर्क है मुसलमान ने कुछ विचार पकड़ लिया है हिंदू ने कुछ विचार पकड़ लिया है और विचार की दीवार है और तब तब विचार इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि हिन्दू मुसलमान की हत्या कर दें और मुसलमान हिन्दू की हत्या कर दें विचार इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि हम जीवन की हत्या कर दें और किताब को बचा लें विचार को बचा लें यही होता जा रहा है जीवन रोज नष्ट हो रहा है और किताब में बत्ती चली जाती है नए नए विचार नए झगड़े ले आते हैं कम्युनिज्म नया विचार उसने नए झगड़े और नई दीवारें खड़ी कर दी क्या ये नहीं हो सकता कि आजमी अस्तित्व को जिए विचारों में सत्ता सकता तो जीवन की गहराइयां अस्तित्व में उतरने से उपलब्ध होती हैं और जिसे अस्तित्व में उतरना है उसे विचार को छोड़कर उतरना पड़ता है मैंने सुना है एक समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मेला भरा हुआ था और तट पर बहुत लोग इकट्ठे थे वे तट पर बैठकर सोचने लगे कि समुद्र की गहराई कितनी है वे बड़े विचारक लोग थे उन्होंने तट के ऊपर बैठकर विचार करना शुरू कर दिया समुद्र की गहराई कितनी है लेकिन तट के ऊपर बैठकर कोई समुद्र की गहराई नहीं जान सकता तट के ऊपर बैठकर समुद्र को गहराई को जानने में कोई उपाय नहीं समुद्र की गहराई में ही जाना पड़ेगा लेकिन विचार करने वाले सदा तट पर बैठे रह जाते वो तट पर बैठ बहुत विचार करते रहे दिवाद हो गया समुद्र की गहराई का तो कोई पता ना चला उन मेले में कई पार्टियों सही सम्प्रदाय धर्म हो गए किसी ने कहा इतनी गहराई है और किसी ने कहा हमारी किताब में इतनी लिखे। वे तो अपनी किताबें लिया है और बड़ा विवाद शुरू हो गया मैंने सुना है उस मेले में दो नमक के पुतले भी भूल से पहुंच गए उन्होंने ये सारा विवाह सुना उन्होंने कहा कि पागल हो गए हो अगर समुद्र की गहराई जाननी हो तो विचार करने की क्या जरूरत है समुद्र में कौन जाओ लेकिन उन लोगों ने कहा जब तक गहराई का पता ना चले हम कूदे कैसे गहराई का पता चल जाए तब हम कूदे गहराई का पक्का पता हो जाए तभी हम कूदेंगे विचारक कहता है जब बीच पर का मैं पक्का पता लगा लूंगा विचार कहते तब खोज पर निकलूंगा विचारक कहता है मैं प्रेम कर लू तब जाऊंगा तो मैं प्रेम की पूरी सुलसती समझ लू विचारक कहता है मैं जीवन में तब उतरूंगा जब मैं जान लू कि जीवन क्या है वो पे आगे बैठा रह जाए और ध्यान रहे उस नमक के पुतले ने कहा तो फिर ठहरों मैं कूं जाता हूं मैं पता लगाता आता हूं नमक का पुतला कूद गया लेकिन नमक का पुतला समुद्र में कूदे गहराई में तो जाने लगा लेकिन जितने गहराई में जाने लगा उतना ही पिघलने लगा गहराई में पहुंच गया ठीक समुद्र के नीचे पहुंच गया उसने गहराई जान ली लेकिन जब तक उसने गहराई जानी तब तक वो खो गया तब तक वो लौट के बताने को नहीं था ये बड़ी अद्भुत बात है जिंदगी का सबसे बड़ा पैरडास्ट यही है कि जो विचार करते रहते हैं वो बताने में समर्थ है और जो अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं वो खो जाते हैं वो बताने में असमर्थ हो जाते हैं सत्य को जो जानते हैं वो बता नहीं पाते और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो बताए चले जाते हैं जो सत्य को बिल्कुल नहीं जानते वो उस पर विचार करते रहते हैं जो सत्य को जान लेते हैं वो खो जाते हैं मेरी अपनी समझ में विचारों से मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अहंकार कुछ लोग धन इकट्ठा कर लेते कुछ लोग विचार इकट्ठा कर लेते धन को इकट्ठा करने वाले को हम कहते हैं कि क्या संग्रह में लगे हुए हो और विचार को इकट्ठा करने वाले विचार को इकट्ठा करने वाले को हम विचार को इकट्ठा करने वाले को हम उस तरह से नहीं कहते कि क्या विचार के संग्रह में लगे हो क्या होगा विचार के संग्रह कर लेने से धन के संग्रह से कुछ नहीं होता विचार के संग्रह से भी कुछ नहीं होता लेकिन सब संग्रह अहंकार को मजबूत कर जाते धन हो मेरे पास तो मुझमें एक अकड़ आ जाती है कि मेरे पास धन है और विचार हो मेरे पास तो भी मेरे पास एक अकड़ आ जाती है कि मेरे पास विचार है और ज्ञान पांडित और विचार की जो अकड़ है उससे बड़ी अकड़ और कोई भी नहीं हो सकती तो वो जो अहंकार है उससे बड़ा अहंकार और कोई भी नहीं हो और ध्यान रहे जितना बड़ा अहंकार है उतना ही गहरे में उतरने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि गहरे में उतरने पर वो नमक का पुतला पिघला ऐसे ही अहंकार भी पिघल जाता है जिससे गहरे जाना है उसे अहंकार छोड़ के जाना होगा और जिससे अहंकार छोड़ना है उसे धनी नहीं छोड़ना पड़ता उसे विचार भी छोड़ने पड़ता है विचार की परत हमारी चेतना पर ऐसे ही है अभी मैं गांव में फहरा हुआ उस गांव की नदी को मैं देखने गया वो सारी नदी काई से ढक गई पत्ते ही पत्ते और काई ही काई उस पूरी नदी पर छा गई एक पत्ते को मैंने हटाया और नदी झांकने लगी जो मित्र मुझे ले गए थे उन्होंने कहा सारी नदी पत्तों से ढक गई है मैंने कहा आदमी की भी सारी आत्मा विचार के पत्तों और काई से ढक गई थोड़े विचार को हटाओ तो भीतर से आत्मा की नदी झांकनी शुरू हो जाती विचारक पत्तों से ढका हुआ आदमी और विचार सब बुधार हैं बाहर से आए हुए ज्ञान भीतर से आता है और विचार बाहर से आते हैं इसलिए विचारक को ज्ञानी समझ लेने की भूल में नहीं पड़ जाना चाहिए विचार सदा बाहर से आते हैं शास्त्रों से शिक्षाओं से सूचनाओं से और ज्ञान सदा भीतर से आता है और जिसे ज्ञान लाना हो उसे विचार बाहर से की यात्रा बंद करनी पड़ती एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं मैंने सुना है कि एक आदमी ने घर में कुआं खोदा और एक आदमी ने घर में एक हौज बनाई अब हौज और कुआं बनाने के ढंग बिल्कुल अलग होते हैं हालांकि दोनों में पानी दिखाई पड़ता है और जब हौज बन गई कुआ बन गया तो दोनों में पानी था कुएं में भी पानी था हौज में भी पानी था लेकिन हौज में पानी उधार वो कहीं से मांगा गया वो कहीं से लाया गया कुएं के पास अपना पानी था वो कहीं से मांगा नहीं गया वो कहीं से लाया नहीं गया हौज भर गई लेकिन हौज और कुएं के बनाने का धन भी अलग कुएं को खोदना पड़ता है कुएं की मिट्टी पत्थर को निकाल के बाहर फेंक देना पड़ता है और अगर हौज बनानी हो तो मिट्टी पत्थर खरीद के लाने पड़ते हैं दीवार बनानी पड़ती है और हौज बनानी पड़ती और एक बड़ी चमत्कार की बात फौज बन जाए तो भी खाली होती है कुआ बन जाए तो पानी से भर जाता फौज के पास दूसरे का पानी होता जिसको हम विचारक कहते हैं उसके पास दूसरे का पानी होता है, उसके पास महावीर का पानी होगा बुद्ध का पानी होगा क्राइस्ट का पानी होगा कृष्ण का पानी होगा लेकिन उसके पास अपना पानी नहीं होता उसके पास कुआ नहीं होता और ध्यान रहे जब कुआ बनता है तो कुआ बनने का एक नियम है कि खाली होना पड़ता है जितना कुआ खाली हो जाता है उतना भर जाता है। जितना कुआ अपने भीतर से चीजों को बाहर फेंक देता है उतना जल स्रोत उपलब्ध हो है। विचारक इकट्ठा करता है हौज की तरह इकट्ठा करता जाता है कभी हौज के पास जाके पान लगाती सुनने तो हौज हमेशा कहती है और लाओ और लाओ अगर होश से पानी निकालो तो हौस कहती मछू डालना कम हो जाएगा कभी कुएं तो पास काम लगा के सुनना कुआ कहता है निकाल लो और लगा लो क्योंकि जितना निकल जाता है उतना नया भीतर से और आ जाता विचारक इकट्ठा करता है विचार सिर्फ इकट्ठा करना है और इसलिए विचारक बाहर से आई हुई में हो जाता है कि कभी अपने को नहीं जान पाता जिन्होंने अपने को जाना है जिन्होंने सत्य को जाना है उन्होंने निर्विचार होकर जाना है महावीर विचारक नहीं बुद्ध विचारक नहीं है दक्षिण विचारक नहीं, नहीं और दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो विचार के पार होकर देख सके इसलिए हम उनको दृष्टा कहते हैं इसलिए हम उस प्रक्रिया को जिससे ज्ञान उपलब्ध होता है दर्शन कहते हैं उसको विचारना नहीं कहते लेकिन अभी बड़ी भूल हुई है भूल यह हो गई कि हम पश्चिम से जो फिलोसफी आई है हम फिलोसफी को भी अपने मुल्क में दर्शन से अनुवाद करने लगे दर्शन और फिलोसफी पर्यायवासी शब्द नहीं है दर्शन का मतलब है सोच विचार और फिलोसफी का अर्थ है देखना देखना है और सोच विचारने में, में दुश्मनी जो आदमी देख सकता है सोचता विचारता नहीं जो नहीं देख सकता वो सोचता विचारता मैं अगर अंधा हूं और मुझे इस कमरे के बाहर जाना हो तो मैं सोचूंगा कि रास्ता कहां है पूछूंगा रास्ता कहां है पूछूंगा द्वार कहां है कैसे जाऊं कैसे निकलूं और अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं सोचूंगा नहीं पूछूंगा नहीं उठूंगा और निकल जाऊंगा आंख चाहिए दर्शन चाहिए विचार नहीं दृष्टि चाहिए और दृष्टि सदा अपनी होती विचार सदा दूसरे के होते दूसरे की दृष्टि आपके पास नहीं होती दूसरे की आंख से आप नहीं देख सकते लेकिन दूसरे के विचार का संग्रह आप कर सकते हैं इसलिए विचारक मेरी दृष्टि में सदा बारोट सदा उधार आदमी होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता विचार से ज्यादा दरिद्र आदमी दीन आदमी खोजना बहुत मुश्किल है लेकिन लेकिन हमें लगता है कि विचारक के पास बहुत कुछ है क्योंकि जो उसने इकट्ठा किया है वह हमारी आंखों को चौंकाता है जो उसके पास हमें दिखाई पड़ता है उससे लगता है उसके पास बहुत कुछ है जो उससे हम सुनते हैं जो वो लिखता है उससे हमें लगता है उसके पास बहुत कुछ है और हम भी तब विचार इकट्ठा करने में लग जाते हैं हमारी सारी शिक्षा विचार इकट्ठा करवाने की शिक्षा है इसलिए हमारी शिक्षा ज्ञानों को पैदा नहीं कर पाती क्योंकि वो दृष्टि और दर्शन पैदा करने के लिए कोई प्रयोग नहीं करती इधर में छोटी सी बात अंत में कहना चाहूं और वो ये कि मनुष्य की चेतना में दो क्षमताएं हैं एक विचार की और एक निर्विचार की एक एक सोचने की और एक देखने की सोचने में जो अलग जाएगा वो देखने को भूल जाएगा और जो देख लेगा उस सोचने की फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती उसके पास औखे उपलब्ध हो बुद्ध के पास इस बार वादियों को कुछ लोग ले आए आदमी अंदर उसके पास आंखें नहीं थी उसके मित्रों ने बुद्ध को आके कहा कि आज मंदा हूं हमारा मित्र है हम इसे समझाते हैं कि प्रकाश है हम समझाते हैं कि सूरज है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता ये कहता है कि कैसे हो सकता है हम कहते हैं कि है तर्क देते हैं तो ये कहता है कि हम तुम्हारे प्रकाश को छू देखना चाहते हैं जरा प्रकाश को ले हम छू देख लें प्रकाश को हम ले आते हैं लेकिन ये छू नहीं पाता ये कहता है, तुम अपने प्रकाश को थोड़ा बजाओ तो हम सुन लेकिन हम प्रकाश को कैसे बजाएं? ये कहता है, प्रकाश को मेरे मुंह में दे दो मैं थोड़ा चख लू लेकिन हम प्रकाश का स्वाद कैसे दिलवाएं? हमने सोचा कि एक बड़ा विचारक गांव में आया है बुद्ध आए हैं तो हम जाए बुद्ध ने कहा तुम गलत आदमी के पास आ गए मैं कोई विचारक नहीं हूं और इस आदमी को तुम परेशान मत करो अच्छा है कि ये नहीं मानता क्योंकि जिसके पास आंख नहीं है वो माने क्यों और अगर मान लेगा तो विचार में पड़ जाएगा सब मान्यताएं विचार में ले जाती है अगर एक अंधा आदमी मान ले कि प्रकाश है तो प्रकाश का होना उसके लिए सिर्फ एक विचार होगा अनुभव नहीं हो बुद्ध ने कहा इसे तुम विचारकों के पास मत ले जाओ अच्छा होगा किसी वैध के पास ले जाओ विचारक क्या करेगा विचार दे देगा वैद्य के पास ले जाओ जो उसकी आंख की चिकित्सा कर सके वे उसे वैद्य के पास ले गए उस आदमी की आंख पर जाली थी कुछ दिन के दवा के प्रयोग से वो जाली कट गई और वो आदमी ने प्रकाश देखा और वो नाचने लगा और वो खोजता हुआ बुद्ध के पास गया उनके चरण पकड़ लिए और उस आदमी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की अनुथा वो सब विचारक मुझे मिलकर मार डालते वो मुझे समझाते थे कि है और मुझे दिखाई नहीं पड़ता था अब मुझे दिखाई पड़ रहा है और मैं जानता हूं कि जो देखने से जाना जा सकता है वो समझाने से नहीं जाना जा सकता मैं कैसी समझता की प्रकाश है और अगर समझ लेता तो भी उस समझ का क्या मूल्य था नहीं विचार की उतनी जरूरत नहीं है जितनी दृष्टि और दर्शन की जरूरत है और दृष्टि और दर्शन चाहिए हो तो चित्र ऐसा होना चाहिए जो विचारों को अलग करने में समर्थ हो जाए थोड़ी देर को थोड़े क्षणों को ही सही अगर 24 घंटे में कोई व्यक्ति सारे विचारों से अपने को मुक्त कर ले और सिर्फ रह जाए मात्र रह जाए सोचे में सिर्फ हो जाए थिंकिंग नहीं सिर्फ बींग तो उसकी जिंदगी में वो सब उतर आएगा जो श्रेष्ठ है जो सुंदर है जो सच एक अंतिम कहानी अपनी बात में पूरी करूंगा मैंने सुना है एक पहाड़ के ऊपर एक आदमी खड़ा था सुबह सुबह सूरज निकला और अभी रोशनी ने चारों तरफ वृक्षों पर जागरण ला दिया है और पक्षी गीत गाते हैं और वादमी को चाप खड़ा कुछ लोग घूमने निकले हैं तीन मित्र रास्ते से नीचे गुजर रहे हैं उन्होंने उस आदमी को वहां खड़े देखा और एक मित्र ने कहा यह आदमी यहां क्या करता होगा अब सच तो यह है कि कोई जरूरत नहीं कि वाद में वहां क्या करता होगा लेकिन विचार करने वाले लोग व्यर्थ का विचार करते रहे वो तीनों विचारक्रम होंगे एक ने कि वाद में वहां क्या करता दूसरे आदमी ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं जहां तक मैं सोचता हूं कभी कभी उस फकीर की जो वहां ऊपर खड़ा है गाय खोज जाती वह अपनी गाय को खोजने के लिए पहाड़ पर खड़े होकर देखता होगा गाय कहां है लेकिन पहले आदमी ने कहा तुम्हारी बात ठीक नहीं मालूम पड़ती विचारकों को कभी एक दूसरे की बात ठीक मालूम पड़ती ही नहीं उस आदमी ने तुम्हारी बात ठीक नहीं मालूम पड़ती नहीं मालूम पड़ती इसलिए कि अगर वो गाय को खोजता होता तो चारों तरफ आंख भटकती उसकी चारों तरफ देखता वो तो चुपचाप एक ही तरफ देखता हुआ खड़ा है, खोजने वाला आदमी एक तरफ नहीं देखता सब तरफ देखता है। लेकिन तीसरे आदमी ने कहा तुम्हारी बात मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ती बातों की दुनिया में कभी कुछ ठीक मालूम पड़ता ही नहीं उस तीसरे आदमी ने कहा कि मैं जहां तक समझता हूं कभी कभी ऐसा होता है कि वह अपने मित्र सांस लाता है मित्र पीछे छूट जाता है तो वह खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करता होगा उस पहले आदमी ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि अगर कोई किसी की प्रतीक्षा करता हो तो कभी कभी पीछे लौट के भी देखता है वो पीछे लौट के देख ही नहीं रहा तब उन दोनों ने पूछा कि तुम तो क्या कहते हो उस आदमी ने कहा जहां तक मैं सोचता हूं अब मजा यह है कि ये तीनों सोच ही सकते हैं क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा है ये वही जान सकता है बाहर से तो सिर्फ सोचा ही जा सकता है उस तीसरे का जहां तक मैं सोचता हूं वो भगवान का स्मरण कर रहा है तो उन तीनों ने कहा बड़ी मुश्किल हो गई हम तीनों को पहाड़ पर चढ़ के चलना पड़ेगा और उस आदमी से पूछना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है अब बड़े मजे की बात है कि दूसरा आदमी कुछ भी कर रहा हो तीन आदमियों को पहाड़ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं लेकिन दूसरा क्या, क्या कर रहा है उसे जानने के लिए कोई भी एवरेस्ट चढ़ सकता है हम खुद क्या कर रहे हैं उसे जानने के हमें कभी कोई चिंता नहीं दूसरा क्या कर रहा है वो तीनों पहाड़ चढ़े थक गए पसीना उनके माथे पर आ गया उस आदमी के पास पहुंचे पहले आदमी ने जाके कहा कि जहां तक महानुभाव मैं सोचता हूं आपकी गायक हो गई है आप खोज रहे हैं उस आदमी ने आंख खोली उसने कहा मेरा कुछ है ही नहीं इस जगत में खोएगा कैसे और जब खोएगा ही नहीं तो खोजूंगा कैसे माफ करो मैं कुछ भी नहीं खोज रहा हूं दूसरा आदमी हिम्मत से आगे आया उसने कहा जहां तक मैं सोचता हूं आप खोज नहीं रहे हैं लेकिन आपका मित्र पीछे छूट गया होगा आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सही कह रहा हूं मैंने उस आदमी ने कहा न मेरा कोई मित्र है न मेरा कोई शत्रु है पीछे छूटेगा कौन प्रतीक्षा किसकी करूंगा मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं तब तो तीसरे आदमी ने कहा कि जीत मेरी निश्चित है वो तीसरा आदमी आ गया उसने कहा कि मैं सोचता हूं कि आप परमात्मा का स्मरण कर रहे वो फकीर हंसने लगा उसने कहा मुझे परमात्मा कोई पता नहीं मुझे अभी अपने ही पता नहीं है मैं परमात्मा का स्मरण कैसे करूंगा तो हम तीनों ने पूछा कि फिर कर क्या रहे हैं उस ने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा मैं सिर्फ हूं उस आदमी ने कहा मैं कुछ कर नहीं रहा हूं मैं सिर्फ हूं और उस ने कहा होना इतना आनंद है मात्र होना जिन लोगों ने सत्य को जाना है प्रेम को परमात्मा को कोई भी नाम दें मुक्ति को मोक्ष को उन सबने उस क्षण में जाने है जब बाहर की भी सारी क्रिया खो गई है और भीतर भी विचार की सारी क्रिया खो गई जब क्रिया मात्र खो गई है और सब सन्नाटा हो गया और सिर्फ होना मात्र रह गया जस्ट एग्जिस्टिंग उस क्षण में हम जुड़ जाते हैं तब से विराट से और जब तक विचार की गतिविधि है तब तक टूटे रहते हैं नहीं जुड़ पाते तो मुझे गलती से बुला लिया और इतना समय भी मैंने आपका लिया उसके लिए माफी मांगने के सिवाय और कोई उपाय नहीं मैं कोई विचारक नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि कोई विचारक हो द्रष्टा चाहिए दर्शन चाहिए दृष्टि चाहिए व चाहिए भीतर जिससे जीवन के परम सत्य का अनुभव होता है मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुनो, उससे अनुग्रह और अंत में सत्य भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम देता हूं